ऐसा नित्य कर्मो के के करने से कोई फल नहीं होता है और ना करने से बताया गया क्या बताया गया नित्य कर्मो के करने से कोई फल नहीं होता है और ना करने से ऐसी बता हाँ। वही बताते हैं तो जो नित्य कर्मों के ना करने नित्य कर्मो के करने से कोई फल नहीं होता है तो कल बताया गया ना कि फल कर्म का भी नहीं कर सकता है इस पर भी सुनती हुई थी नहीं होगी ऊपर के कहाँ तक तो हुआ था कल का बता दे, ध्यान में नहीं है, दो यही तो हुआ है ये ऊपर के नहीं हुई चलो तो फिर दोबारा देखना हाँ तो फिर देखेंगे कि वो पूर्व ही मानता है की नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता है तो पंकी लगाना उस पर भाष्यकार कहते हैं क्या शास्त्र निष्फलम कर्म न विघ्यात और शास्त्र शास्त्र क्या बताया था लोकानुग्रह शुद्रतम शास्त्र लोकानुग्रह करने के लिए प्रवृत्त व शास्त्र निष्फल कर्म का विधान नहीं कर सकता है क्या लोकानुग्रह शुद्रतम शास्त्र निष्फलम कर्म न विघ्यात तो जो पूर्व पक्षी मानता है कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता है तो भाष्यकार वो मानते हैं क्या हाँ भाष्यकार कहते है की लोका अनुग्रह के लिए फिर भी थोड़ा शास्त्र निष्फल कर्म का विधान नहीं करता है अर्थात शास्त्रों के द्वारा जो नित्य कर्मो का विधान किया गया है वे नित्य करूँगी कैसे है फल वाले हैं। है कैसे है भाष्यकार के अनुसार फल वाले, फल वाले है पाप निवृत्ति रूप फल वाले है पूर्णी रूप फल वाले है ऐसा ठीक है उनसे लग इसको देखो ऐसा लगाना की लोका निष्फल कर्म का विधान नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता उसमें है हेतु है दुख स्वरूप होते हैं निष्फल कर्म कैसे होते हैं हाँ क्योंकि निष्फल कर्म दुख स्वरूप होते हैं तो कर्म का विधान नहीं करेगा उनकी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या अध्ययन करेंगे निष्फल से कर्मणा क्या निष्फल से हाँ क्योंकि निष्फल कर्मों का दुख स्वरूपत्व है या क्यूँकी निष्फल कर्म दुख शुरू होते हैं यह हेतु हो गया यह अध्ययन करना पड़ेगा निष्फल कर्मणा का क्योंकि निष्फल कर्म दुखद शुरू होते हैं और ध्यान देना कि दुख रूप कर्म में कोई जान बुझ जान कोई दुख रूप कर्म को करना चाहेगा वही है क्या दुखस दुखस से कर और, करने और, तो और, और दुख रूप कर्म बुद्धि पूर्वक और कार्य है ना ठीक है और देखना बुद्धिपूर्वक क्या बुद्धिपूर्वक और कर्मों को करना संभव नहीं है कार्यत्व करते करना संभव क्या बुद्धिपूर्वकया और बुद्धिपूर्वक दुख से अर्थ है दुखद से करना और बुद्धि पूर्वक दुख रूप कर्मो को करना तो संभव ऐसे दुख दिख कर्मों को कोई ज्ञान बुद्धिपूर्वक करना चाहेगा बुद्धिपूर्वक मतलब ज्ञान दुख करके जो निष्फल कर्म है तो उनको कोई कर ही नहीं सकता है तो नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है इस भाष्यकार में इसकी समीक्षा की हाँ मतलब शास्त्र निष्फल कर्म का विधान नहीं करेगा मतलब भाष्यकार के अनुसार उनका भी कोई फल तो और जो पूर्व पक्ष मानता है कि नित्य कर्मों के न करने से क्या होता है प्रतिभा होता है नरक होता है न तो इस पर भी जो है कर कर... कर कर ना इस पर भी कुछ कहते हैं लगाइएगा क्या तद अर में न करने पर कर? नित्य कर्मो के कर? हाँ कर? नित्य कर्म नाम अकरणे कर? नित्य कर्मों के न करने, कर करने पर नरक पाप स्वीकार करने पर नरक प्राप्ति स्वीकार करने पर की नरक प्राप्ति होती है ऐसा स्वीकार करने पर नित्य कर्मो करने ऐसी प्रत्युवाय होता है प्रत्युवाय पाप होता है तो पाप के कारण क्या हो जाएगा नरक गमन हो जाएगा और नित्य कर्मों के न करने से नरक पाप स्वीकार करने पर जैसा हम बोले वैसा पंक्तियों पर ध्यान देंगे क्या तद अर पाप आप इतना लग जाएगा करने अपनी करने अकरने अकरणे अपनी करने या अकरने करने अकरने शास्त्रम करने अकरणे उभयथा दोबारा लगाएंगे नरक कल्पितम के क्या कल्पित है क्या तरण कर्मो के ना करने पर नरक पात्र स्वीकार करने पर नरक गमन स्वीकार करने पर कल्पितम या कल्पना करनी होगी अथवा यह मानना होगा नित्य कर्मो और नित्य कर्मो के ना करने पर नरक पाक स्वीकार करने पर कल्पितम सी कल्पना करनी होगी कल्पना करनी होगी तो ध्यान देंगे करने क्या अकरणे की नित्य कर्मों के करने पर और नित्य कर्मों के न करने पर करने क्या करने नित्य कर्मों के करने पर और नित्य कर्मों के न करने पर शास्त्र उगैथा यो शास्त्र दोनों प्रकार से ही शास्त्रम उगैथा अनर्था यो शास्त्र दोनों प्रकार से अनर्थ के लिए ही होता है शास्त्र अनर्थ के लिए ही होता है पंक्ति लग जाती है इतनी लगी एक बार और देखेंगे क्या नरक नित्य कर्मो के न करने पर नरक पात स्वीकार करने पर कल्पना होगी क्या कि करने अकरने के करने और न करने पर करने और न करने पर शास्त्र दोनों प्रकार से शास्त्र दोनों प्रकार खून करने और नित्य कर्म मतलब नित्य कर्मों के करने पर और न करने पर उभिक दोनों प्रकार से भी शास्त्र अनर्थ का ही जनक होता है दोनों प्रकार से शास्त्र अनर्थ का ही जनक होता है अनर्थ का जनक कौन होता है शास्त्र क्योंकि शास्त्र ऐसा उपदेश करता है इसलिए शास्त्र अनर्थ का जनक हुआ करने पर न करने पर शास्त्र दोनों प्रकार से दोनों प्रकार से भी था। शास्त्र दोनों प्रकार से भी अनर्थ का ही जनक होता है तो इस प्रकार वो शास्त्र कैसा होगा निष्फल होगा शास्त्र कौन नित्य कर्मों का विधायक शास्त्र कौन सा शास्त्र हाँ नित्य कर्मों का विधान करने वाला शास्त्र दोनों प्रकार से अनर्थ का जनक होगा और कैसा होगा वो व्यर्थ होगा कैसा होगा हाँ निष्फलम कर व्यर्थ होगा हम एक बार अनवेद क्रम ऐसी पढ़े लेते हैं क्या तद अणेय नरक प्राताभ्युगमे कल कल्पितम क्या ये कल्पना करनी होगी क्या करणे क्या अकरने शास्त्रम उभयथा अति अनर्था निष्फलम हो जाएगा अब ध्यान देना स्व अभ्युगम विरोधाचा है अब ध्यान देना पक्षी क्या मानता है कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है पहले कहे कि नित्य कर्मो का फल नहीं है और बाद में कहे की नित्य कर्मों का मोक्ष फल है तो उसके बचनों से विरोध हो गया ना तो पहले क्या कह रहा है कि नित्य कर्मों का को कोई फल और फिर क्या कह रहे हैं कि नित्य कर्मों का फल मोक्ष है तो विरोध हो गया ना उसके बच्चनों में पंक्ति लगाना क्या जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसा ध्यान देने क्या नित्यम कर्म निष्फलम और नित्य कर्म निष्फल है क्या नित्यम कर्म निष्फलम और नित्य कर्म निष्फल है ऐसा स्वीकार करके ऐसा स्वीकार करके मोक्ष फलाए की नित्य कर्म मोक्ष रूप फल को देने वाले है इति ऐसा कहने वालों के स्व अभुगम विरोध अपने वचनों से विरोध है ऐसा कहने वालों के अपने वचनों से विरोध है पहले उनके वचन क्या है निष्फलम कर्म और बाद में क्या बचन है मोक्ष फलाई पंक्ति लगाएंगे क्या नित्यम कर्म निष्फलम इति अभ्युगम में और नित्य कर्म निष्फल है ऐसा स्वीकार करके मोक्ष फला ध्रुवता नित्य कर्म मोक्ष रूप फल को देने वाले है। या फ्रोक फ्रोक हैं या नित्य कर्म मोक्ष रूप फल के जनक है ऐसा कहने वालों के या ऐसी व्याख्या करने वालों के ऐसी व्याख्या करने वालों के स्वास्थ्य विरोध अपने बच्चों से विरोध होता है दो तरह की बातें हो गयी तस्मात कर्थ इस कारण से तस्मात इस कारण से कर्म कर्म यह इत्यादि जोतः एवर्था तस्मात कर्थ इस कारण से क्यूँकी पूर्व पक्षी की व्याख्या में दोष आ गए इन कारणों से पूर्व पक्ष की व्याख्या में दोष होने के कारण इस कारण से कर्म्यकर्म इत्यादे श्लोक का यथाश्रुति अर्थ है कर्मण्यकर्म यह इत्यादि है इत्यादि श्लोक का यथाश्रुत ही अर्थ है मतलब जैसा सुना गया है वैसा ही अर्थ है कैसे सुना गया गुरुमुख से जैसा सुना गया वैसा ही अर्थ है परम्परा से क्या असमी श्लोका तथा व्याख्या और हमने वैसा ही क्या असमी तथा श्लोका व्याख्या और हमने वैसा ही श्लोक का व्याख्यान किया है क्या असमि तथा श्लोका व्याख्या वैसा व्याख्यान किया यथा तदेतर कर्मण अकर्मादि दर्शनम स्तूते तदेत तदेत से यही लेना है कर्मण अकर्मादि दर्शनम कर्म में अकर्मादि के ज्ञान की स्तुति करते हैं कर्म में अकर्मादि के ज्ञान की स्तुति करते हैं वैसे यहाँ पाठ ये अच्छा रहेगा कर्माद कर्मण की जगह एक पृथ्वी में पाठ है ऐसा हमारे पास एक पुस्तक है कर्मणी काट करके कर्माद कर तो कर्म करमी लिखा है वहां तद कर्माद करो पाठ कर, अकर्मादि दर्शनम है ना कर्माद अकर्मादि दर्शनम मतलब कर्म में अकर्म दर्शनम तो अकर्मादि में आदि से क्या लेंगे अकर्म और अकर्मा आदि में आदि से क्या लेंगे हाँ मतलब अकर्म में कर्म दर्शन पंक्ति लगती है कर्म में अकर्म दर्शन और अकर्म में हाँ दोनों जगह आदि से ले लेंगे तदे तद कर्म आदि में अकर्मादि ज्ञान की स्तुति करते हैं या कर्म आदि में अकर्म आदि समझने की स्तुति करते हैं ये जो ये नीचे से चतुर्थ पंक्ति देखेंगे कर्माद कर्म आदि दर्शनम वहाँ भी आ गया ना नीचे से चतुर्थं भाष्य की यही बात यहाँ आ ये, ये, ये रही है आ, कर्म में समझने की करते करते हैं करते हैं प्रशंसा देखो यस्य सर्वे भाहा काम संकल्पे वर्जिता समारंभ वर्जिताग्निर्माण तमाहु पंडित समारंभ जिसके भाष्य में यथोक्त यथोक्त के यह यथोर्थ दर्शी क्या है किस कर्म में अकर्म दर्शी और हाँ। कर्म तो में दर्शी कर्म को अकर्म समझने वाले तथा कर्म को कर्म समझने वाले जिसके जिसके तो सभी कर्म से कर्म जिसके सभी कर्म में कामना और संकल्प से रहित है जिसके सभी कर्म में कामना और संकल्प से रहित है उसकी कोई कामना नहीं है और न ही कोई संकल्प है ज्ञानाद निदग्ध कर्माणम तम बुधा पंडितम आहु ज्ञान रूप अग्नि से दग दुबे कर्म वाले उसको बुधा ब्रह्मवेत्ता की ब्रह्मवे पंडित कहते हैं या बुधा पहले कर लेना बुधा ज्ञान तम पंडितम आहु आहु क्रिया का कर बुधा की बुधा कर ब्रह्मवेदता की ब्रह्मवेदता ज्ञान अग्नि से दग दुबे कर्म वाले उसको पंडित कहते हैं वो कैसा है ज्ञान रूप अग्नि से उसके कर्म सभी दग्ध हो गए हैं कर्म दग्ध हो गए जैसे बीज जो दग्ध हो जाता है वो अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ होता है तो इसे ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध हो गए हैं मतलब फल को उत्पन्न करने में समर्थ है? नहीं, नहीं हैं। ऐसा हैं जो है ना सुबह शुभ कर्म कोई भी फल नहीं लेते हैं है अभी उसको कोई चीज अन्य उसका नहीं होता है भाषण में देखेंगे यश प्रकार से यथोक दक्षिणा यथोक दक्षिणा से लेना है की कर्माद अकर्मा दक्षिणा कर्माद हाँ सर्वे कर थे यावंता यावंता करते सम्पूर्ण संपूर्णी समारंभ कर समारंभ का क्या कर्माणी समार्भ्यंत समारंभ आरंभ किया जाता है इसलिए समारंभ कहलाते हैं समारंभ कर संयक आरम्भ करना या आरंभ करना आरंभ किए जाते हैं इसलिए समारंभ कहलाते हैं आरंभ कौन आरंभ किसका किया जाता है कर्मो का इसलिए कर्मो कहते हैं समारंभ काम संकल्प गर्जित यहाँ इसका अर्थ करते हैं काम ही क्या तत्कार वर्जिता काम करते है, कामना कामना तथा उसके कारण संकल्प से रहित है यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कामना करके कर इच्छा यह सद कारण ही है ना, कि कामना का कारण संकल्प कामना का कारण आप तो अपने विचार से बोलिए कामना से संकल्प होता है या संकल्प से कामना होती है अपने विचार से कहना कामना तो से तो क्या होता है कामना होने पर क्या करता है जैसे अच्छा तो कामना होने पर संकल्प करता है तो कारण कौन हो गया कामना और कार्य कौन हो गया संकल्प अच्छा अब भव्य की पंक्ति देखना काम ही सत्य कारण है कामना तथा कामना का कारण संकल्प है कामना तथा कामना का कारण तो अपने विचार के अनुरूप है ये हाँ इसे थोड़ा लिखो यहाँ पर यहाँ भस् लगाने के लिए लिखना पड़ेगा काम स्वर्गा कृष्ण क्या काम, काम स्वर्गा कृष्ण मतलब यहाँ काम का अर्थ है स्वर्गादि की कृष्णा काम का क्या अर्थ है स्वर्ग आदि की कृष्णा अच्छा अब संकल्प लिखेंगे मम स्वर्गो भूयादाह मम स्वर्गो भूयाद इत्यादया भाव हो गया इसको समझने का प्रयास करो कामहार स्वर्गा की कृष्णा स्वर्गाजी की कृष्णा तो जो काम तो एक सामान्य इच्छा होती है ना कृष्णा तो बहुत उसका उग्र रूप हो जाता है कृष्णा उसका बहुत उग्र रूप हो जाता है कामना ही बलवत्तर होते हुए क्या बन जाती कृष्णा बन जाती है अच्छा अब अच्छा। संकल्प अच्छा। अच्छा अच्छा का अर्थ हुआ मम स्वर्गो भूयाद इत्यादिया भाव कि मुझे स्वर्ग मिल जाए या मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए इत्यादि भावना को क्या कहेंगे यहाँ पर संकल्प इत्यादि भावना को क्या कहेंगे तो जो आपने लिखा है उसके आधार पर बताइए ये भावना पहले होगी कि कृष्णा पहले होगी जो आपने लिखा है उसके आधार पर पहले क्या होगी भावना मन स्वर्गो भूयात इत्यादिया भाव इत्यादि भावना होगी और भावना के बाद में फिर क्या हो जाएगी कृष्णा हो जाएगी तो यहाँ काम करते अर्थ कृष्णा काम का क्या अर्थ है कृष्णा तो उस काम काम का मतलब किस न कामना का कारण क्या हो गया काम तो कर सूषणा तो हो गया और उसका कारण क्या हो जाएगा यार बोलो संकल्प पे क्या हो या संकल्प क्यों देखो भाषण में क्या है? काम ही क्या तद कारण संकल्प कामना काम और काम का कारण संकल्प यहाँ काम का कारण क्या बताया हाँ तो संकल्प ये इस प्रकार का एक भाव है तो जब मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए मुझे के प्राप्त हो जाए मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए इत्यादि भाव पे ले जाते हैं इस भाव का नाम संकल्प है इस भाव का नाम क्या है और इस संकल्प से फिर क्या होती है कृष्णा होती है कृष्णा होती है ना तो यहाँ पर काम कर सृष्णा तो काम कर उस काम का कारण क्या हो गया हाँ इस तरह लगेगा और लोक व्यवहार में काम शब्द का और संकल्प शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग होता है उसके अनुसार भाष्य नहीं लगेगी ठीक है हाँ ऐसा इसलिए ऐसा लिखाना पड़ा अच्छा कृष्णा और और इच्छा से रहित है ऐसा कह सकते पंक्ति लगाएंगे काम संकल्प वर्जिता का अर्थ है कि कामना तथा उसके कारण संकल्प से रहित है। वर्जिता का अर्थ है रहते तो कामना तो तथा तो तो संकल्प से रहित कौन कर्म है तो कामना तथा संकल्प से रहित जो कर्म होंगे वो किसी फल वो ज्ञानी के लिए किसी फल को देंगे क्या इसलिए बोला गया मुदा यो मुदा साहब क्या होता है व्यर्थ क्या होता है व्यर्थ मतलब तो फल को न ज्ञानी के लिए कोई फल नहीं देंगे ना कि ज्ञानी के कर्म कैसे हैं कामना और संकल्प से रहित हैं तो उसको और क्या फल मिलेगा तो व्यर्थ ही तो चेष्टा मात्र अनुष्ठी की चेष्टा मात्र किए जाते हैं चेष्टा हम लोग चेष्टाएं तो हो रही हैं, लेकिन उनका कोई उससे ना तो कोई उनको तिश्ना है ना ही कोई भावना है ना ही कोई फल चाहिए ऐसा ना ही कोई फल चाहिए ऐसा कोई फल नहीं चाहिए कर रहे हैं पर वो उसका कोई फल नहीं चाहिए व्यर्थ अब देखना प्रवृत्ति यदि यदि वो व्यक्ति कर्मो में प्रवृत्त है यदि वो व्यक्ति कर्मो में प्रवृत्त है तो लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त है यदि वो कर्मों में प्रवृत्त है तो लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त है और चेत निवृत यदि वह निवृत्त है तो जीवन में जीवन मात्र अर्थम करवाह मात्र के लिए जीवन मात्र के लिए यदि निवृत्त है तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए करता है पंक्ति लगाएंगे चेत प्रवृतें यदि वह कर्मो में प्रवृत्त है तो लोक संग्रह के लिए तो लोक संग्रह के लिए क्या करता है चेष्टा करता है लोक संग्रह चेष्टा मात्र अनुष्ठीनते यदि कर्मों में प्रवृत्त है तो लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र कर रहा है और यदि वो निवृत है तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा मात्र कर रहा है ठीक है उसको अपना कोई फल नहीं चाहिए यदि निर्वृत है तो लोक संग्रह के लिए कर रहा है और निवृत है तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा कर रहा है या जीवन निर्वाह मात्र के लिए कर्म कर रहा है जीवन निर्वाह समझते हो सो जाना सो करके जग जाना है और क्या है सो जाना सो के जग जाना भूख लगे तो खा लेना नहीं साधन है मांग लेना यही और फालतू क्या मतलब है तम ज्ञान आदमी डक दे कर ज्ञान आग्नि दर्द कर्मान में देखेंगे कि ज्ञान रूप अग्नि से दर्द हुए कर्म वाला तो ज्ञान रूप अग्नि में देखेंगे ज्ञानम तदेव अग्नि लिखा है ना मतलब तो ज्ञानम एव अग्नि कर्म हरे समाप्रे ज्ञानम एव अग्नि क्या होगा ज्ञान अग्नि ही तदेव अग्नि सत्य लेना ज्ञानम और तेन ज्ञानिया में क्या बनेगा ज्ञान आग्नि ना ज्ञानम एव अग्नि ज्ञान ही अग्नि है कौन सा ज्ञान अग्नि है तो लिखा है कर्माद अकर्मादि दर्शनम कर्मादि में अकर्मादि को समझना जो ज्ञान है वही अग्नि है कर्मादि में अकर्मादि समझना ही क्या है ज्ञान है, है, है और ये ज्ञान ही क्या है अग्नि है तो कर्म में अकर्म समझना और वकर्म में कर्म समझना दर्शन कर ज्ञान होता है ना कर्म को अकर्मादि जानना ज्ञान है कर्मादि को अकर्मादि जानना ज्ञान है ठीक है ज्ञान अग्नि है उस ज्ञान अग्नि से देखना ज्ञान अग्निना दग्धानी करवाणी यश ज्ञान अग्निना दगधानी कर्माणी यश यहाँ अनेक पदों का बोबरी हो रहा है अनेक कौन कौन ज्ञान अग्ना और दग्धानी और कर्माणी तीन पद हो गए ना त्रिपद बोबरी है यहाँ पर तीन पदों का बोगी समास है अनेकों अन्य पदार्थ है ना दो से अधिक पदों का भी बोबरी समास होता है तो ज्ञान रूप अग्नि से और कैसे कर्म लक्षण, कैसे कर्म सुभा कर्म कुंड रूप कर्म ज्ञान रूप अग्नि से सुभा शुद कर्म जिसके दग्ध हो गए हैं बुधा करते ब्रह्मवेत्ता है वास्तव में उसको पंडित कहते हैं जिसके है जिस ना जिसके दग्ध हो गए अतम करते उसको आहुकर्थ कहते हैं परमार्थता को शब्द का भाष्यकार जोड़ा है मतलब वास्तव में वास्तव में ब्रह्मवे उसको पंडित कहते हैं किसे पंडित कहते हैं ज्ञान उपनी से जिसके सभी कर्म दग हो गए हैं तो किसके दग्ध होते हैं जो इस प्रकार की कामना और संकल्प से रहित रहता है और कामना और संकल्प से रहित कौन होता है जो यथोक्तर्शी है कर्म कर्मादी में अकर्मादी को देखने वाला है ऐसा यहाँ पर हुआ आगे चलिए अच्छा पंक्ति लगाएंगे यह तू अकर्मादी दर्शी यहाँ अकर्मादी दर्शी लिखा है ना नर्शी दर्शी, दर्शी। इससे पहले भाषा में क्या था कर्माद अकर्मादी दर्शनम यहाँ पर पंक्ति लगाने के लिए आप कर्माद को जोड़ लेना कर्माद का अध्याय करके पंक्ति लगाएंगे अकर्मादी दर्शी अकर्मादी को किसने देखना है कर्मादि में हाँ तो कर्मा दो, दो अकर्मादिदर्शी इस प्रकार अर्थ लगेगा यहाँ पर लगाएंगे तू यह अकर्मादर्शी ही किंतु जो कर्मादि में अकर्मादी को देखने वाला है लग गया लग गया तू यह अकर्मा दर्शी किंतु जो कर्मादु अकर्मादिशी कर्मादि में अकर्मादि देखने वाला है अब यद्यपि नीचे है ना तीसरी लाइन में आइये यद्यपि सह ऊपर है यद्यपि यद्यपि मिला को आपको ऊपर यद्यपि वह विवेकता अपराध में प्रवृत्ता यद्यपि वह विवेक से पहले या विवेक ज्ञान से पहले प्रवृत्ता कर्मों में त्रुपित हुआ था यद्यपि सह विवेकता प्राप्त है युवा विवेक से पहले कर्मों में हुआ था कौन जो में देखने वाला है। ना? पहले कर्म कर्मो में प्रवृत्त हुआ था और फिर भी ये जोड़ करके ऊपर आइए फिर भी अकर्मादी दर्शनार्थ की अकर्मादी के ज्ञान से किसने कर्मादि में अकर्मादी के ज्ञान से कर्मादि में अकर्मादी के ज्ञान से निष्कर्मा जीवन मात्रार्थ ये ए सन्यासी सन् वह अकर्मादि देखने के कारण या कर्मादि में अकर्मादि समझने के कारण निष्कर्मा कर्म रहित निष्कर्मा को तो क्या है कर्म रहित जीवन निर्वाय मात्र के लिए चेष्टा करने वाला जीवन निर्वाय मात्र के लिए चेष्टा करने वाला फिर कर्म रहित मतलब अन्य सभी कर्मो से रहित है आ, कर्म रहित होकर जीवन निर्वाय मात्र के लिए चेष्टा करने वाला होकर जीवन निर्वाय मात्र के लिए चेष्टा करने वाला सन्यासी होकर सन्यासी होकर कर्म न प्रवर्त की कर्मो में प्रवृत्त नहीं होता है हम अन्य के क्रम से पढ़ रहे हैं तू यहाँ अकर्मादि दर्शी किन्तु जो कर्मादि अकर्मादी को देखने वाला है यद्यपि सहा यद्यपि वह विवेकता प्राप्त प्रवृत्ता यद्यपि वह विवेक से पहले कर्मों में प्रवृत्त हुआ था तो भी अकर्मादिश कर्मादि में अकर्मादिखने के कारण तो कर्मादि को अकर्मादिष्कर्मा जीवन मात्रा चेष्टा ए व सन्यासी सन निष्कर्मा कर्म रहित होकर जीवन निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा करने वाला ही संयासी होकर सन्यासी होकर कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होता है एक बार कर्म छोड़ दिया और फिर वो दोबारा कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होता है कर्म रहित सन्यासी हो गया बाद में कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होता है अब इसी को स्पष्ट इस कर दूसरी पंक्ति उसी अभिप्राय को बता के यह तू किंतु जो कर्मों को आरंभ करने वाला होकर प्रारम्भ करना सन है न कर्मो को आरम्भ करने वाला होकर क्यों विवेकता अपराध प्रवृत्ता है ना पहले प्रवृत्त हुआ था तो उसी अभिप्राय से किंतु जो कर्मों को आरंभ करने वाला होकर उत्तर काल में उत्पन्न हुए आत्मा के सम्यक ज्ञान वाला होता है उत्तर काल में उत्पन्न हुए आत्मा के समय ज्ञान वाला होता है उत्तर काल में उसको क्या हो जाता है आत्मा का समय ज्ञान हो जाता है उत्तर काल में उत्पन्न हुए आत्मा के सम्यक ज्ञान वाला होता है तो अब आत्मा का समय ज्ञान हो गया अब कर्मों से उसका कोई प्रयोजन होगा हाँ वह कर्मो में प्रयोजन को न देखता हुआ वह कर्मो में प्रयोजन को न देखते हुए सर्म प्रत्येक ये ओ, साधन सहित कर्मों को छोड़ ही देता है साधन के सहित कर्मों को हाँ पंक्ति लगाएंगे किन्तु जो कर्मों को आरंभ करने वाला होकर उत्तर काल में उत्पन्न आत्मा के सम्यक ज्ञान वाला होता है वह कर्मों में अपने प्रयोजन को न देखते हुए वह कर्मों में अपने प्रयोजन को न देखते हुए अब आत्मज्ञान हो गया अब कर्मो क्या लेना देना है वह कर्मो में अपना प्रयोजन न देखते हुए साधन सहित कर्मो को छोड़ ही देता है अच्छा अब देखेंगे कुटिशाह कुट निार्थ किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर सकी तो मतलब होने पर किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर छोड़ देता है ना बोला साधन सहित कर्म छोड़ देता है और फिर कहते हैं किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर क्यों असंभव होने पर तो एक पंक्ति है ना तेईस पेज है ना आगे देखेंगे पेज पर थोड़ा ऊपर की तो निर्गम आते तो कर्मों से निकलना संभव ना होने से कर्मों से निकलना अब आगे देखना लोक संग्रह चिकित्सा शिष्ट विगर्ण पर भी भीसया हुआ लोक संग्रह करने की इच्छा से ये आया ना और क्या हुआ अथवा शिष्टों के द्वारा की जाने वाली निंदा शिष्टों के द्वारा वि कर निंदा शिष्टों के द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से यदि कोई व्यक्ति आत्मज्ञान किसी को हो जाए और चुपचाप मुख बधिर जैसा रहे तो शिष्ट लोग निंदा करेंगे क्या पागल जैसा हो गया है उसको ऐसे रहना चाहिए जिससे कि दूसरों को शिक्षा मिले दूसरों को उपदेश करना चाहिए सन्मार्ग पर ले जाना चाहिए ऐसा शिष्ट लोग कहेंगे ना तो चुपचाप हो जाए तो शिष्ट लोग निंदा करेंगे तो वही है शिष्टों के द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से अब यहाँ पाठ चल रहा है वहाँ पर आइए का किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर है ना यदि कोई श्रेष्ठ लोग कहें तो नहीं हो पाएगा त्याग किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर कर्मणि क्या तट फल है कर्म में तथा कर्म के फल में आसक्ति रहित होने के कारण कर्म में तथा कर्म के फल में आसक्ति रहित संग्रहित तया करते आसक्ति रहित होने के कारण इसको दोनों के साथ जोड़ना है कर्मणी के साथ और तत्फले के साथ कर्मों में तथा कर्म के फल में आसक्ति रहित होने के कारण स्वाजना अपना कोई प्रयोजन न होने से जिसकी कोई आसक्ति नहीं है उसका कोई प्रयोजन भी नहीं मानता है वो अपना प्रयोजन न होने के कारण लोक संग्रह के लिए पूर्ववत कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी लोक संग्रह के लिए पूर्ववत कर्मों में अपना तो कोई प्रयोजन है नहीं अपने प्रयोजन के लिए नहीं कर रहा है फिर किसने कर्म हो रहा लोक संग्रह के लिए लोक संग्रह के लिए पूर्ववत कर्मो में प्रवृत्त होने पर भी कौन प्रवित हुआ जो सह लगाया है ना पहले सह लोग संग्रहण का हुआ लोक संग्रह के लिए पहले की तरह कर्मों में प्रभु होने पर भी किंचित करो ये न कुछ करता ही नहीं है दोबारा लगाएंगे कुट निथ किसी कारण से कर्म का परित्याग संभव होने पर कर्मणले संग्रहित किया कर्म तथा कर्म के फल में आसक्ति रहित होने के कारण अपना कोई प्रयोजन न होने से कहा लोक संग्रह व्यक्ति लोक संग्रह के लिए पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी पहले की तरह मतलब ज्ञान होने के पहले जैसे कर्म कर रहा था वैसी बाद में विकर्म कर रहा है क्यों सरम कर्म करते बताया फिर किसी कारण से त्याग न हो सके प्रारब्ध वसाध जो भी पहु तो पहले की तरह कर्मो में प्रवृत्त होने पर भी किंचित करो योना कुछ करता ही नहीं है कुछ नहीं करता है ये क्यों कहा इसका कारण बताते हैं करने पर भी कुछ नहीं करता क्यों कहा क्यूँकी ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म पर संपद्ध क्योंकि ज्ञान, दर्द ज्ञान रूप अग्निग्नि दग्ध हुए करो वाला होने से या ज्ञान रूप अग्नि से नष्ट ज्ञान रूप अग्नि से जने हुए करों वाला होने पर उसके कर्म कैसे हो गए ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए तो वो फल देंगे तो उसके कर्म कैसे हो गए अकर्मी तो हो गए कैसे हो गए जैसे कि जो बीज अग्नि से जल जाए गेहूँ धान ये सब बीज अग्नि से जल जाए तो फिर अंकुर दे पायेंगे not... तो बीजों को क्या कहा जाएगा अबीज क्या कहा जाएगा क्योंकि अंकुर नहीं दे सकते वैसे तो ज्ञानी के कर्म ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए हैं तो कोई फल नहीं दे पाएंगे तो इन कर्मों को क्या कहा जाएगा अकर्म इसलिए करने पर भी वो ज्ञानी को करने पर भी क्या कहेंगे नहीं करता है ज्ञानी व्यक्ति करने पर तो भी क्यूँकी उसके कर्म कैसे है ज्ञान रूप अग्नि से नष्ट हो गए हैं किसी फल को नहीं दे सकते हैं इसलिए वो हाँ अकर्म समझना उसके कर्मों को पंक्सी तो लगाएंगे ज्ञान आदमी दग्ध कर्म अतवार ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध वे कर्म वाला होने के कारण ज्ञानी के कर्म अकर्म ही हो जाते हैं अकर्म ही इसीलिए बोला है कि क्या है की न कर्मण्रता न योगित करो ठीक है किसी एक अर्थ हम दर्शन आए इस अर्थ को दिखाने के लिए भगवान कहते हैं या इस अर्थ को भगवान बताने के लिए भगवान कहते हैं हाँ अग्नि तो से जल जाए तो ना तुमसे तो कोई पूर्ण होगा ना ही कोई पाप होगा और पूर्ण पाप दोनों ही क्या है ये अनर्थ के कारण है बंधन के कारण दोनों है ये अच्छा ये सब अंदर की चीजें है ना साधना की बाहर की चीज हो तो लोग उसको भूमने में अपने कर्मो को निकाल जाते ऐसा किसी के तो बस की बात नहीं है वो सब अंताग्रहण में सब तरह तरह के पूर्ण पाप्य संस्कार जो है बैठे हुए हैं सब अंदर ही है उसको क्या है ज्ञान ज्ञान अग्नि जलती रहती है तो ज्ञान सब का कर्मा धन सात करते पहले वाले सभी कर्म भस्म हो गए और अग्नि प्रज्वलित बनी रहती है तो बाद वाले कर्म भी क्या है फल नहीं दे सकता देखना है त्यों कर्म फला संगम नित्य तृप्तों कर्मण कर्मृतो की नई किंचित सह कर्म फला संगम त्यक्ता कर्म फला है ना मतलब आसंगम कर तो होता है आसक्ति कर्म आसक्ति और फल में आसक्ति को छोड़कर में आसक्ति और फल में आसक्ति को किसे किसे छोड़ना है और फल में आसक्ति कर्माशक्ति और फलाशक्ति तो भाषाकार ने क्या किया है कर्मसु सुनम फलासंगम क्या कर्म में जो आसक्ति होती है उसे कहते हैं कर्म में अभिमान है ना? आसंगम ग दोनों के साथ है तो कर्म में जो आसंग होता है या कर्म में जो आसक्ति होती है उसे क्या कहते हैं कर्म अभिमानम मतलब कर्म अभिमान तथा फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म अभिमान कैसा कर्म मेरा है इस कर्म को मैं कर रहा हूँ इस कर्म को मैं हाँ ऐसा और फल में आसक्ति कैसी होती है इसका फल मुझे भोगना है इस, इसका फल मुझे भोगना है, फल में आसक्ति और कर्म में आसक्ति या कर्म में अभिमान क्या है कि इस कर्म को मैं कर रहा हूँ पंक्ति लगाएंगे कर्म सु अभिमान क्या फलासंगम चक् ठीक है कर्मो में अभिमान तथा फल की आसक्ति को छोड़ किसके द्वारा छोड़ना है कोई तो कहते है हैं यथोक्ते ज्ञानेन यथोक्त ज्ञान के द्वारा यथोक्त ज्ञान के द्वारा ज्ञान ज्ञान जो है ना वो जो ज्ञान क्या है कर्म कर्म दर्शन व कर्म में कर्म दर्शन वही जो चल रहा है ज्ञान आपका ठीक है दे के कर्म करने पर भी दे में क्रिया होने पर भी क्या सोचना है मैं कुछ करता हाँ यही यथोक्त ज्ञान है ठीक है तो पंक्ति लगाएंगे कर्म सुमान चाहे भला संयम तत्व कर्मों में विमान और फल की आसक्ति को छोड़कर किसके द्वारा कौन कर्मादुअर्मादिशन कर्मादिकर्मादि को देखने से यथोक्त ज्ञान के द्वारा कर्मो में अभिमान तथा फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म फला संयम तत्वा और नित्य तृप्ता नित्य तृप्ता का क्या है सदा तृप्त रहने वाला सदा तृप्ति वाला होकर सदा तृप्त होकर सदा सदा तुप्त होकर सदा सदातृप्त कैसे हो सकता है व्यक्ति सदा सदातृप्त रहने का मतलब क्या है तो भाष्यकार से करते हैं का निराका विषयों में आकांक्षा से रहित विषयों में आकांक्षा से मतलब विषय की आकांक्षा से रहित या विषय की कामना से रहित अतृप्ति क्यों होती है विषय की कामना होने से अतृप्ति होती है विषय की इच्छा जिसको बनी हुई है वो कभी तृप्त हो सकता है नहीं हो सकता है अभी भूख लगी है भोजन मिल गया तृप्ति होगी और फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा फिर तृप्ति हो जाएगी फिर क्या होगी <laughs> फिर तृप्ति हो जाएगी अच्छा चलो यदि भो, भोजन की इच्छा है तो भो, भोजन मिल गया तो केवल भोजन मात्र हो जाएगा बच्चे बीच <laughs> में कुछ और भी इच्छा घूमने फिरने की इच्छा बात करने की इच्छा रुपए पैसे की इच्छा और दूसरे भूख पदार्थों की इच्छा तमाम बनी रहती है न है न तो फिर क्या है तो वो नित्य कब हो सकता है जब विषयों की कामना से रहित तो ये मतलब हुआ या केवल भोजन से संतुष्ट रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है भोजन तो समय समय पर उसको मिलता रहे ऐसी जगह पहुंच गया या भोजन समय से मिल जाए तो उतने से काम नहीं बनेगा उसका अब देखिएगा तो नित्य अर्थ है कि विषयों की कामना से रहित विषयों की आकांक्षा से रहित तो कर्म में अभिमान और फल की आसक्ति को तो छोड़कर तथा विषयों की कामना से रहित होकर विषयों की इच्छा से रहित होना ही नित्य होना है जिसको किसी विषय की इच्छा नहीं है वो कैसा नित्य तृप्त रहता है तरह तृप्त रहता है भोजन तो प्राधानुसार मिल ही जाएगा है ना भगवान जिसको शरीर देते हैं उसको भोजन की व्यवस्था पहले से कर देते हैं विश्वास होना चाहिए है न इस तरह तृप्त होकर और निराश्रय हाँ आश्रय रहित होकर निराश्रय में देखेंगे निराश्रय आकारेंगे जिस साधन का आश्रय लेकर जिस साधन का, जिस साधन साधन का का आश्रय लेकर के मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहता है पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा करता है पुरुषार्थ पुरुष जिसको चाहेगा उसे क्या कहते हैं प्रार्थते पुरुषार्थ आज पुरुष जिसे चाहता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं तो पुरुष है फल को तो पुरुषार्थ कौन हुआ फल होता है तो अब कोई पुरुषार्थ नहीं सिद्ध करना है जिसको सब प्राप्त हो गया तो जिस साधन जिस साधन का आश्रय लेकर मनुष्य फल को सिद्ध करना चाहता है जिस साधन का आश्रय लेकर मनुष्य फल को सिद्ध करना चाहता है तो उसे क्या कहेंगे आश्रय उसे क्या कहेंगे आश्रय तो आश्रय क्या हुआ बोलो साधन क्या होगा साधन। पंक्ति लगाएंगे जिस साधन का आश्रय लेकर मनुष्य फल को सिद्ध करना चाहता है हिंदी में क्या किया अर्थ देखेंगे तथा आश्रय से नहीं कर सिर्फ जिस फल का आश्रय लेकर फल का आश्रय लेकर पुरुषार्थ सिद्ध होगा जिस साधन का आश्रय लेकर पुरुषार्थ सिद्ध होगा हिंदी ठीक नहीं हिंदी है ना। फल का आश्रय लेकर क्या है साधन का आश्रय लेने से पुरुषार्थ होता है तो जिसका आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा करता है कर कर खल, अब, आगे देखेंगे। अब ये निराश्रय तो बताते हैं दृष्टादृष्ट इस फल साधनाश्रय रिता था दृष्ट और अदृष्ट दृष्ट मतलब इस लोक के और अदृष्ट का क्या थे परलोक के इस लोक के और परलोक के इष्ट फल फल मतलब मनुष्य जिन फलों को चाहता है वो तो फल कैसे होते हैं फल इस फल कुछ दृष्ट होंगे और कुछ अदृष्ट होंगे तो जो दृष्ट कौन होंगे इसल इसलोक के और फल कौन होंगे परलोक के लगाइए इस लोक के और परलोक के इष्ट फल के साधन रूप आश्रय से रहित इस लोक के और परलोक के इष्ट फल के इष्ट फल का क्या साधन तो इष्ट फल के साधन रूप आश्रय से रहित तो इस फल का साधन रूप आश्रय से रह के हाँ तो यहाँ आश्रय क्या हो गया साधन क्या हो गया साधन हो गया मतलब जैसे मान लीजिए किसी यज्ञ करने से स्पर्ग मिलेगा तो वहाँ पर साधन क्या हो गया यज्ञ हाँ ये मतलब है ना नज्ञ आदि साधन हो गया ठीक है यज्ञ आदि साधन पंक्ति लग गई क्या अर्थ हुआ कि कर्म में विमान तथा फल की आसक्ति को छोड़ करके विषयों की कामना को छोड़ करके फल के साधन रूप आश्रय से रहित होकर फल के साधन रूप आश्रय से रहित होकर कर्मण अपनी कर्म में प्रवृत्त होने पर भी कर्म में प्रवृत्त होने पर भी ऊपर जो भाषण बताया था नुटिश्चित निमित कर्म परित्याग संभव है किसी कारण से कर्म का परित्याग संभव न होने पर तो यही है कर्मणि कर्म में प्रवृत्त होने पर भी सह किंचित करोट एव नो है नोट सह सरो ज्ञान अग्नि से उसके आ, या? कर्म दर्द हो गए श्लोक लग गया देखेंगे आगे बिरुसा क्रीवार कर्म परमाथा अकर्मय ज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म परमाथता अकर्म ही है ज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म वास्तव में अकर्म ही है क्यूँकी उसका निष्क्रिय आत्मदर्शन सपन्न तो क्यूँकी उसको निष्क्रिय आत्मज्ञान हो चुका है क्योंकि उसको निष्क्रिय आत्मज्ञान निष्क्रिय आत्मज्ञान मतलब क्रिया रहित आत्मा का ज्ञान या विकार रहित आत्मा का ज्ञान हो चुका है विकार रहित आत्मा का ज्ञान और विकार रहित आत्मा का ज्ञान ये क्या है अग्नि उसी से हुए कर्म लग गया ज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म वस्तुता कर्मी है क्योंकि वह निस्त्री आत्म दर्शन से संपन्न है या विकार रहित आत्मा से ज्ञान से संपन्न है कौन तो ज्ञानी अब आ, आगे लगाएंगे तो ऐसे ज्ञानी का कोई कर्मों से प्रयोजन है तो प्रियोजना भावात्वेन सदनम सा कर्म परम एवं प्राप्त प्रियोजना भावात्ते है की कोई प्रयोजन न होने के कारण ऐसे ज्ञानी का कोई प्रयोजन नहीं रहा प्रयोजन न होने पर एवं बूटेन तेन ऐसे उस ज्ञानी के द्वारा ऐसे उस ज्ञानी के एवं बुटेन तेन तेन कर ऐसे उस ज्ञानी के द्वारा साधन सहित कर्मों का परित्याग करना चाहिए साधन सहित कर्मों का आ, ऐसा प्राप्त होने पर साधन सहित कर्मों का परित्याग करना ही चाहिए ऐसा प्राप्त होने पर यहाँ पूर्ण विराम नहीं चाहिए क्यों आगे के साथ अनवर है ततो निर्गम असम्भव उससे निकलना संभव न होने से किसी कारण बस उससे निकलना संभव न होने से कर्मों का परित्याग प्राप्त हो गया फिर भी किसी कारण बस उससे निकलना संभव न होने से किससे कर्मों से कर्मों से निकलना संभव न होने से मतलब कर्मों का परित्याग संभव तथा कर उन कर्मों से निकलना संभव न होने ऐसी या कर्मो ऐसी निवृत्त होना सम्भव न होने ऐसी लोक संग्रह चिकित्सया लोक संग्रह करने की इच्छा ऐसी व अथवा शिष्टों के द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से विगड़ह करते निंदा विगणना करते हैं निंदा और कर्जा कर दूर करने की इच्छा से अथवा शिष्टों के द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी विकार रहित आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वह कुछ करता ही नहीं है निष्क्रिय क्रिया रहित या विकार रहित विकार रहित आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वह कुछ करता ही ध्यान लेना विकार रहित आत्मा का ज्ञान नीचे आदमी है और उसके उसके कर्म कैसे हो गए दग इसलिए वो कुछ करता ही हाँ जिसको आत्मा का साक्षात्कार होने से क्या होता है ज्ञान आग्नि सर्वकर्माण ज्ञान आग्नि ज्ञान अग्नि सर्व कर्म करता है तो सभी कर्म उसके पूर्ण पाप नष्ट हो गये लेकिन और आगे के कर्मों से वो लिपाये मान्य होता है तो इसलिए वो कुछ करता ही नहीं है वो पूर्ण मदा पूर्ण मैदम पूर्ण पूर्णम पूर्ण पूर्ण माना या पूर्ण